नंद साहित्य स्फुट विचार स्पेंसर का अज्ञेय क्या है वह हमारी माया है पाश्चात्य दार्शनिक अज्ञेय से डरते हैं किंतु हमारे दार्शनिक ने अज्ञात में एक लंबी छलांग लगाई है और वे विजयी हुए हैं पाश्चात्य दार्शनिक उन गिद्धों के समान है जो आकाश में तो उड़ते हैं किंतु उनकी दृष्टि निरंतर नीचे पड़े हुए सड़े मांस पर रहती है वे अज्ञात को पार नहीं कर सकते और इसलिए वे उतर पड़ते हैं और सर्वशक्तिमान डॉलर की उपासना करते हैं इस संसार में प्रगति की दो रेखाएं रही हैं राजनीतिक और धार्मिक पहले में यूनानी सब कुछ है आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं केवल यूनानी संस्थाओं का विकास मात्र है और दूसरी में हिंदू सब कुछ है मेरा धर्म वह है संसार धर्म जिसकी एक शाखा है और बौद्ध धर्म जिसका एक विद्रोही शिशु उस स्थल पर रसायन शास्त्र की प्रगति रुक जाती है जहाँ एक ऐसा तत्व मिल जाता है जिससे अन्य सभी निकाले जा सकते हैं भौतिक शास्त्र की प्रगति तब रुक जाती है जब एक ऐसी शक्ति मिल जाती है अन्य सब शक्तियां जिसके अभिव्यक्ति मात्र है इसी प्रकार धर्म में जब एकत्व की उपलब्धि हो जाती है तो उसकी प्रगति रुक जाती है और हिंदू धर्म के संबंध में यही सत्य है ऐसा कोई धार्मिक विचार नहीं है जिसका कहीं उपदेश दिया गया हो और वह वेदों में प्राप्त ना हो हर वस्तु में दो प्रकार के विकास होते हैं विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक पहले में हिंदू अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ है दूसरे में वे शून्य है हिन्दुओं ने विश्लेषण और अमूर्तिकरण की साधना की है पाणिनि जैसा व्याकरण अभी तक किसी राष्ट्र ने नहीं बना पाया है रामानुज का महत्वपूर्ण कार्य है जैनों और बौद्धों को हिंदू धर्म में दीक्षित करना वे मूर्ति पूजा के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं उन्होंने भक्ति और श्रद्धा को मुक्ति के शक्तिशाली साधनों के रूप में प्रतिष्ठित किया भागवत में भी जैनों के चौबीस तीर्थंकरों के समान चौबीस अवतारों का वर्णन है और ऋषभ देव का नाम दोनों में है अभ्यास अमूर्तिकरण की शक्ति देता है एक सिद्ध पुरुष दूसरे से इस बात में श्रेष्ठ होता है कि वह पदार्थों से उपाधियों को पृथक कर सकता है और उन्हें बाह्य वास्तविकता देकर उनके विषय में स्वतंत्रतापूर्वक विचार कर सकता है